प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला दोष विचार एवं निवारण जिज्ञासा मैं अखबार पढ़ना और समाचार सुनना छोड़ना चाहता हूँ पर छूटता नहीं कृपया छोड़ने का उपाय बताएं समाधान छोड़ने के लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ता किसी वस्तु को छोड़ने में व्यक्ति परवश नहीं होता बनाने में परवश होता है अखबार पढ़ने में परवसता है उसको खरीदने के लिए रुपये चाहिए लाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए फिर भी पढ़ने की अपेक्षा छोड़ना कठिन लग रहा है तो कोई अन्य कारण है जिसे खोजना पड़ेगा व्यक्ति का जिसमें राग होता है उसे छोड़ना कठिन होता है इसका मतलब आपका अखबार के प्रति जो राग है उस राग को समाप्त करना पड़ेगा किसी वस्तु के प्रति राग को समाप्त करने के लिए आपका दृढ़ संकल्प चाहिए और उस वस्तु में क्या दोष है यह दिखाई देना चाहिए आप प्रयास कर रहे हैं फिर भी छूट नहीं रहा है इसका मतलब आपको इसमें दोष दिखाई नहीं दे रहा है जिस दिन यह लगेगा कि अखबार पढ़ना हमारे लक्ष्य में बहुत बड़ा बाधक है तो उसमें रस नहीं मिलेगा जैसे किसी को लड्डू में विष दिख जाए तो वह लड्डू नहीं खाएगा अरे अखबार तो एक दिन छूटना ही है तुम नहीं चाहोगे फिर भी एक दिन छूट जाएगा जो वस्तु तो छूटने वाली है उसे आज छोड़ने में किस बात की कठिनाई है जिज्ञासा क्रोध का स्वरूप क्या है समाधान क्रोध एक आवेश है तमोगुणी वृत्ति के एक अभिव्यक्ति है जब यह व्यक्ति पर सवार हो जाता है तो उस व्यक्ति के विवेक विचार और धैर्य को दबाकर अपने वश में कर लेता है जैसे प्रेत किसी के सिर पर सवार होता है तो व्यक्ति को होश नहीं रहता अर्थात वह प्रेत के द्वारा नियंत्रित हुआ ही चेष्टा करता है इसी प्रकार क्रोधाविष्ट व्यक्ति के भी चेष्टा समझनी चाहिए जिज्ञासा सपनो तोढ़ुम प्राक प्राक्षरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगम सयुक्त स सुखी गीता यहाँ भगवान ने कहा जो काम क्रोध आदि को सहन कर लेता है वही योगी है वही सुखी मनुष्य है इससे सिद्ध हुआ कि योगी को भी काम क्रोध आदि का, आदि का आवेश आता है फिर इससे बचता कौन है समाधान काम क्रोध आदि बीज रूप में या किसी न किसी रूप में सभी जीवों में रहते ही है ये हमेशा अभिव्यक्त रूप में नहीं रहते इनका एक वेग आता है यहाँ पर भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर जब तक है तब तक इसमें काम क्रोध आदि रहे तो कोई आश्चर्य नहीं अरे मनुष्य शरीर मिला है तो मूल में अज्ञान है यह मानना ही पड़ेगा जहाँ अज्ञान है वहाँ काम क्रोध रहता ही है पुरुषार्थ क्या है इनको सहन करना विचार के द्वारा अंदर ही समन कर देना यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब तक शरीर है तब तक ये कभी भी आ सकते हैं अहंकार करके कोई इन्हें रोक नहीं सकता हाँ मनुष्य इनके वेग को सहन कर सकता है एक महात्मा थे जिन्होंने काष्ठ मौन का व्रत ले रखा था वे किसी मार्ग से जा रहे थे उनको भूख लगी रास्ते में एक खेत में उन्होंने मूली देखी तो उखाड़ कर खाली इतने में उनको किसान ने देख लिया और बहुत मारा वे कुछ बोले नहीं और क्रोध भी नहीं आया क्योंकि व्रत ले रखा था काम क्रोध को शांत करने की शक्ति ईश्वर ने मनुष्य में दे रखी है ऑफिस में अपने से बड़े अधिकारी की डांट चुपचाप सुन लेता है इसलिए कि नौकरी छुट जाएगी यह भय अंदर बैठा है सीमा पर सैनिक काम का वेग सहन कर लेता है कारण कि पैसे का लोभ है इसी प्रकार किसी में परमार्श का महत्व तो बैठ जाए और उसका लोभ आ जाए तो सहन क्यों नहीं कर सकता वे महात्मा तीन साल पश्चात फिर उसी रास्ते से लौट रहे थे तो वह घटना याद आ गई और क्रोध आ गया कहां हमने तो उस समय कोई गलती नहीं की थी भूख लगी थी दो मूली खा तो किसान ने मुझे बहुत पीटा मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया यहाँ पर विचारणी यह बात है कि उस समय मौन व्रत ले रखा था परमार्श का एक महत्व तो बैठा हुआ था इसलिए क्रोध सहन कर लिया परंतु वह नष्ट नहीं हुआ था यदि बीज रूप में नहीं रहता तो आज प्रकट कैसे होता हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनमें चालीस पचास वर्षों तक काम की अभिव्यक्ति दिखाई नहीं दी फिर एकाएक -एक दिखाई दी यदि बीज रूप में नहीं होता तो कैसे आता इसलिए इस विषय में महात्मा लोग मृत्यु पर्यंत सावधान रहते हैं भास्कर भगवान ने प्राग शरीर विमोक्षणात् का अर्थ मृत्यु पर्यंत ऐसा किया है उन्होंने कहा जीवितो वस्यम भावी। तात्पर्य है जीवित पुरुष में ये दोष अवश्य ही रहते हैं इसलिए कहा यावत मरणम तावत न विश्रम्भनीय शरीर पर्यंत इनका विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक मर नहीं जाए तब तक विश्वास न करे कि काम क्रोध का वेग नहीं आएगा एक युवक था वह एक महात्मा से मजाक में हमेशा पूछता रहता था महाराज क्या आप सच्चे साधु हैं महात्मा कुछ बोलते नहीं थे चुपचाप चले जाते इस प्रकार बहुत समय बीत गया महात्मा की मृत्यु का समय आया तो उन्होंने किसी से कहा उस युवक को बुलाओ जब वह आया तो महात्मा बोले भाई मैं सच्चा साधु हूँ युवक ने कहा महाराज मैंने गलती की मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था पर आप तो महापुरुष हैं आप जो जवाब आज दे रहे हैं वह पहले भी दे सकते थे महात्मा ने कहा उस समय नहीं दे सकता था क्योंकि कभी मेरा मन गड़बड़ा जाता तो क्या करता अब मैं जाने वाला हूँ मेरे जीवन में अभी तक कभी काम क्रोध का वेग नहीं आया और अब आगे आने की संभावना भी नहीं है इसलिए अब मैं कह सकता हूँ कि मैं सच्चा साधु हूँ तात्पर्य यह हुआ कि भले ही काम क्रोध आप पर पर आपका नियंत्रण है पर अहंकारपूर्वक कार्य होने वाला नहीं इसीलिए कहा जो इस विषय में सावधान है वही योगी है वही मनुष्य सुखी है ज्ञानी के शरीर में भी काम क्रोध दिखाई दे सकता है पर ज्ञानी का सबसे संबंध नहीं बनता इसीलिए कह सकते हैं कि ज्ञानी में काम क्रोध का वेग नहीं आता